श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी 25 जून अठारह सौ चौरासी ईश्वर लाभ के अनंत मार्ग भक्तियोग ही युग धर्म है श्री रामकृष्ण देखो अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग हैं किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हुआ सोचो अमृत का एक कुंड है किसी तरह मुंह में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 इसीलिए इस युग में भक्ति योग है इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुँचने में सुगमता है ज्ञान योग या कर्म योग अथवा अच्छा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पास पहुँच सकते हैं परंतु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है इस युग के लिए भक्ति योग है इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त एक जगह जाएगा ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा भक्त वसल अगर चाहेंगे तो वह भी दे सकते हैं भक्त ईश्वर का साकार रूप देखना चाहता है उनके साथ बातचीत करना चाहता है वह वसुधा बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता परंतु ईश्वर इच्छा में है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 तो तुम्हें भूल जाऊंगा। चलो ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है अब तक तुम्हें न पाऊं तब तक कर्म कर, घटते जाए जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर, कर सकूँ उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाए और जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक किसी नए कर्म में न फंसूँ जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगे तब काम करूँगा अन्यथा नहीं पंडित जी तीर्थाटन के लिए महाराज कहाँ तक गए हैं श्री राम कृष्ण हाँ कई स्थान देखे हैं सहस्य हाजरा बहुत दूर तक गया है और बहुत ऊँचे चढ़ गया था ऋषि केश तक हो आया है सबका हंसना। मैं इतनी दूरी नहीं जा सका इतने ऊँचे नहीं चढ़ा गिद्ध भी बहुत ऊँचे चढ़ जाता है परंतु उसकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है सब हंसते हैं मरघट का क्या, क्या अर्थ है जानते हो मरघट अर्थात कामनी कांचन अगर यहाँ बैठकर कर भक्ति लाभ कर सको तो तिरसे जाने की क्या ज़रूरत है काशी जाकर मैंने देखा वहाँ पर भी वही पेड़ है और वही इमली के पत्ते तिरस जाने पर भी अगर भक्ति न हुई तो तिरसे जाने से फिर कुछ फल ही नहीं हुआ और भक्ति ही सार है तथा एकमात्र उसी की आवश्यकता है चीले और गिद्ध कैसे होते हैं जानते हो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 पर अच्छा ना लगा इसलिए चला आया कहा अभी उम्मीदवार है गाना फीका जान पड़ने लगा नरेंद्र लज्जित हो गए मुँह लाल हो गया वे चुप हो रहे श्री रामकृष्ण ने पीने के लिए पानी मांगा उनके पास एक गिलास पानी रख गया था परंतु वह जल वे पी नहीं सके एक ग्लास जल और लाने के लिए कहा पीछे से मालूम पड़ा कि किसी घोर इंद्र लोलू मनुष्य ने उस ग्लाख को छू लिया था पंडित जी हाजरा से आप लोग इनके साथ दिन रात रहते हैं आप लोग बड़े आनंद में हैं श्री रामकृष्ण हँसते हुए आज मेरा बड़ा अच्छा दिन था मैंने दूज का चाँद देखा सब हँसते हैं दूज का चाँद क्यों कहा जानते हो सीता ने रावण से कहा था रावण तो पूर्ण चंद्र है और मेरे राम दूज के चाँद हैं रावण ने इसका अर्थ नहीं समझा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 सभी लोग सोचते हैं मैं लोग शिक्षा दू जुगनू सोचता है संसार को प्रकाशित मैं कर रहा हूँ इस पर किसी ने कहा भी था अये जुगनू क्या तुम भी संसार को प्रकाश दे सकते हो तुम तो अंधेरे को और भी प्रकट करते हो श्री राम कृष्ण जरा मुस्कुरा कर परंतु निरय पंडित ही नहीं है कुछ विवेक और वैराग्य भी है भाटपाड़ा की भगवती पंडित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 इस पर चिल्लाकर कर कह उठे तुम्हारा भला ना होगा पतिव्रता ने उसी समय भीतर से कहा यह कौमें और बगुले को भस्म करना थोड़े ही है महाराज जरा ठहरो मैं स्वामी की सेवा कर लूँ तब तुम्हारी भी पूजा करूंगी। धर्म व्याध के पास कोई ब्रह्म ज्ञान के लिए गया था ब्याध पशुओं का मांस बेचता था परंतु पिता माता को ईश्वर समझ दिन रात उनकी सेवा करता था जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के लिए उसके पास गया था वह तो उसे देखकर दंग रह गया सोचने तो लगा यह व्याध मांस बेचता है और संसारी मनुष्य है यह भला मुझे क्या ब्रह्म ज्ञान दे सकता है परंतु वह व्याध पूर्ण ज्ञानी था श्री राम कृष्ण अब गाड़ी पर चढ़ेंगे ईशान तथा अन्य भक्तगण पास खड़े हैं उन्हें गाड़ी पर चढ़ा देने के लिए श्री रामकृष्ण फिर बातों में